पातंजल योग सूत्र साधन पाद वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम तैतीस वितर्क अर्थात योग यम और नियम के विरोधी भाव उपस्थित होने पर उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए ऊपर में जिन सब धर्मों गुणों की बात कही गई है उनके अभ्यास का यही उपाय है उदाहरणार्थ जब मन में क्रोध की एक बड़ी तरंग आती है तब उसे कैसे वश में लाया जाए उसके विपरीत एक तरंग उठाकर उस समय प्रेम की बात मन में लाओ कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी अपने पति पर खूब गर्म हो जाती है उसी समय उसका बच्चा वहाँ आ जाता है और वह उसे गोद में उठाकर कर चूम लेती है इससे उसके मन में बच्चे के प्रति प्रेम रूप तरंग उठने लगती है और वह पहले की तरंग को दबा देती है प्रेम क्रोध के विपरीत है इसी प्रकार जब मन में चोरी का भाव उठे तो चोरी के विपरीत भाव का चिंतन करना चाहिए जब दान ग्रहण करने की इच्छा पैदा हो तो उसके विपरीत भाव का चिंतन करना चाहिए वितर्का हिंसादेह कृतकारितामोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुखा ज्ञानान्त फला प्रतिपक्ष भावनम चौंतीस वितर्क अर्थात योग के विरोधी है हिंसा आदि भाव वे तीन प्रकार के होते हैं स्वयं किए हुए दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदित किए हुए इनके कारण है लोभ क्रोध और मोह इनमें भी कोई थोड़े परिणाम का कोई मध्यम परिणाम का और कोई बहुत बड़े परिणाम का होता है इनके अज्ञान और क्लेश इस रूप अनंत फल है इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष की भावना है मैं स्वयं यदि कोई झूठ कहूँ तो उससे जो पाप होता है उतना ही पाप तब भी होता है जब मैं दूसरे को झूठ बात कहने में लगाता हूँ अथवा दूसरे के किसी झूठ बात का अनुमोदन करता हूँ वह झूठ भले ही जरा सा हो तो भी झूठ तो है ही पर्वत की कंदरा में भी बैठकर यदि तुम कोई पाप चिंतन करो किसी के प्रति घृणा का भाव पोषण करो तो वह भी संचित रहेगा और कालांतर में फिर वे फिर से तुम्हारे पास कुछ दुख के रूप में आकर तुम पर प्रबल आघात करेगा यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या और घृणा का भाव चारों ओर बाहर भेजो तो वह चक्रवृद्धि व्यास सहित तुम पर आकर गिरेगा दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकेगी यदि तुमने एक बार उस शक्ति को बाहर भेज दिया तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात सहन करना ही पड़ेगा यह स्मरण रहने पर तुम कुकर्मो से बचे रह सकोगे अहिंसा भीतर अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उसके निकट सब प्राणी अपना स्वाभाविक वैर भाव त्याग देते हैं यदि कोई व्यक्ति अहिंसा की चरम अवस्था को प्राप्त कर ले तो उसके सामने जो सब प्राणी स्वभावतः ही हिंसा हैं वे भी शांत भाव धारण कर लेते हैं उस योगी के सामने शेर और मेमना एक साथ खेलेंगे इस अवस्था की प्राप्ति होने पर ही समझना कि तुम्हारा अहिंसा व्रत दृढ़ प्रतिष्ठा हो गया है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्म 36. जब सत्य व्रत हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है तब कोई कर्म बिना किए ही अपने लिए या दूसरे के लिए कर्म का फल प्राप्त करने की शक्ति योगी में आ जाती है जब सत्य की यह शक्ति तुम में प्रतिष्ठित हो जाएगी तब स्वप्न में भी तुम झूठ बात नहीं कहोगे तब शरीर मन और वचन से सत्य ही बाहर आएगा तब तुम जो कुछ कहोगे वही सत्य हो जाएगा यदि तुम किसी से कहो तुम कितार्थ हो तो वह उसी क्षण कितार्थ हो जाएगा किसी पीड़ित मनुष्य से यदि कहो रोग मुक्त हो जाओ तो वह उसी समय स्वस्थ हो जाएगा